मै सक्त मन पाथ मया सो युजन्मदाश्रय योगदाश्र संशय सम्र संशय सम्रां यसि तत्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 इदं इदं अन्यत् अन्यत् द वक्ष्याद्यशेष यदानेज्ञानेज्ञाने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 श्री कृष्ण का मय जब तक समझ में नहीं आता अथवा श्री कृष्ण के मय के तरफ नजर नहीं तब तक श्री कृष्ण के उपदेश को अथवा श्री कृष्ण के इस अद्भुत इशारे को हम समझ नहीं सकते माया आसक्त मना पाता मुझ में आसक्त मेरे में जिसकी प्रीति है हमारे में राग है तो श्री कृष्ण में प्रीति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 तेरे को काम कुछ बताया तो नहीं तो खाली बैठा रहा बोले काम बताया चाहिए नहीं बैठा लेकिन बैठा रहा तो तुम्हारे ही बैठा रहा ना तुम्हारे लिए बैठा रहा काम किया चाहे न किया कि बैठा तो तुम्हारे लिए बैठा रहा श्रेष्ठ ने पैसे दे दिए अब साधारण मनुष्य के लिए खाली खाली बैठे रहो तो भी वो तुम्हें रोजी दे देता है तो परमात्मा के लिए खाली खाली बैठे रहो तो भी वो दे देगा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 ऑफिस में एक बार गया दुकान में एक बार गया इनकम टैक्स में एक बार गया जेल में एक बार गया रेल में एक बार गया एक बार सब जगह गया लेकिन उस आत्मा में तो अनेक बार हो गया उसका ऑफिस में गया फिर ले आओ दुकान में गया फिर लाओ बाजार में गया फिर लाओ शत्रु में गया फिर लाओ मित्र में गया फिर लाओ तो वो मित्र शत्रु तो खंड खंड खंड खंड खंड खंड हो जाएगा और यहां उसकी अखंडता बन जाएगी जथा अधिक जमृति इधर के तरफ हो जाएगी तुम चल रहे हो हो सकता है कि तुम्हारी नजर बस पे पड़े हो सकता है कि स्कूटर पर पड़े हो सकता है कि रास्ते में किसी व्यक्ति पर पड़े व्यक्ति पर पड़े तो भी स्मृति करो कि व्यक्ति की सत्ता किससे है आह मेरे परमात्मा ड्राइवर बस भागी जा रही है चला रहा है कि बस चला रहा है ड्राइवर ड्राइवर का शब्द तो नहीं चला रहा है ड्राइवर में जो चेतना है ड्राइवर के अंदर यदि चेतना न होती तो ड्राइविंग नहीं करता तो मेरे परमात्मा की सत्ता से बस भागी जा रही है दिखे तो बस लेकिन तुम्हारा मन आसक्ति यदि ईश्वर में है तो उधर तुम्हारी स्मृति हो सकती है पीछे आ गया रिक्शा वाला धक् तुड़ तुड़ तुड़ तुड़ तब तुड़ धहा तत् धहा तो क्या तुम डर भी गए तुम सोचो कि हम नहीं डरे हमारे मन को भय लगा क्योंकि मन शरीर में मैं मानता है इसके भय की अवस्था न थी तब भी मैं था और इसको भय लगा तब भी मैं हूँ और मेरे को खामखा का भय लगा रिक्शा तो कहीं निकल गए ओहो मैं निर्भय हूं भय मेरे चित्त को हुआ हरि ओम सप और सब गप सप ये भी एक सुंदर तरीका है ओम ओम ओम ओम ओम भगवान की पटरानियों को हो गया कि हम बहुत भगवान में प्रीति करती हैं हमारी आसक्ति हमारी प्रीति प्रभु में ज्यादा है प्रभु में प्रीति ज्यादा है ऐसा यदि लगने लग जाता है तो तुम मौजूद हो प्रभु मौजूद है और प्रीति मौजूद है प्रीति वाले को यह नहीं होता कि हमारी प्रीति और ज्यादा प्रीति वाला हम अलग बचता नहीं भगवान ने देखा कि इनका भ्रमणा घुस गई श्री कृष्ण ने की लीला श्री कृष्ण की द्वारका स्वर्ग को भी फिक्का कर रहे थी इतना दे दी इतनी सुव्यवस्था है, आओ कृष्ण जी चिल्लाए श्री कृष्ण ने लीला की और लीला करना उनके तो दयात का खेल है हायरे हाय रहे पीड़ा हो गई पेट में दर्द है दर्द है हकीम आए वो आए उपचार हुए लेकिन पीड़ा मिट नहीं रही इतने में नारद जी आए नारायण नारायण नारा प्रभु क्या हुआ बोले नारद क्या तेरे को बताओ तू तो समझ जाएगा पेट में बड़ी पीड़ा है इशारे से कुछ संकेत कर दिया नारद तो बुद्धि बुद्धिशाली थे समझ गए कि ये पत्राणियों का अहंकार मर्दन करने के लिए कर दे बोले भगवान तुम्हारे को पीड़ा हो रही है अब दवाई तो हकीम तो ढक गए अब क्या कोई इलाज अरे बस नारद अब तुम ही बचा सकते हो मेरे को ले भगवान आ गया करो मैं क्या करूं आ गया तो क्या दवाई तो है लेकिन इस दवाई का अनुपात जो है ना कोई भक्त शिरोमणि हो जो मेरा सच्चा भक्त उसकी चरण रज के साथ ले जाए तभी ये पेट की पीड़ा दूर होगी नहीं तो नहीं हो सकती पटराणियों को कहा दे दो तुम भगवान के भक्त हो तुम खास हो जरा दे दो अपने चरण रज भगवान की भगवान को हम अपने चरण रज दे हमको कोई नरक में जाना है हमको कोई अपना नाक कटवाना है किसी ने दी नहीं नारद जी पहुंच गए बिंदराबन गोपियों को कहा कि भगवान बीमार हैं है? हमारे ठाकुर जी हमारे इष्ट हमारे प्रेमास्पद बीमार नारद जी जल्दी बताओ क्या हुआ है और कैसे दूर होगा बोले पेट में दर्द हुआ है कैसे दूर होगा दवाई भी है सबके पास है लेकिन कोई देगा नहीं कोई नहीं हमारे पास हो सके तो हम दे दें बोले तुम्हारे पास भी है तुम नहीं दोगी बोले नहीं क्यों दोगी हमारा तो प्राण तन मन जीवन धन सर्वस्व श्री कृष्ण है हमारे इष्ट को हमारे प्रेमास्पद को यदि सुख हो सकता है हमारे प्रेमास्पद का दुख मिट सकता है हमारा प्रेमास्पद यदि आनंदित हो सकता है तो फिर हम तो अपना सर्वस्व निष्ठावर कर दे बताओ जल्दी करो देव देर न करो देव ने कहा कि देर तो नहीं करता हूं लेकिन तुम दोगी नहीं और दोगी तो नरक में पड़ोगी इष्ट के लिए यदि नरक मिलता है तो हम हजार हजार बार उस नरक में जाएंगे हमारे कृष्ण यदि ठीक हो जाते हैं तो हमको नरक में जाना है तो कोई बड़ी बात नहीं नरक में जाकर भी उनके लिए हम सुखरूप हो सकती है ना काफी है इतना नाराज जी धीरे से कहते हैं तो फिर तुम्हारे चरण रज दो और चरण रज को मिलाकर दवाई बनाई जाएगी और श्री कृष्ण को अनुपात दिया जाए गोपियों ने पैर पास साधे बोले ले लो। नारद बोलते सोचो जरा किसके लिए दे रहे हो श्री कृष्ण के लिए अपने पैरों की धूली जरा संभलो जरा अक्कल का उपयोग करो महानरक मिलेगा रु नरक मिलेगा क्या कहती है रहू रहो नर्क लेकिन किसके लिए मिलेगा इष्ट के लिए मिलेगा ना कोई हरकत नहीं ले जाओ ले जाओ हम जाएंगे अगासुर धनकासुर बकासुर ये सुरों को तो मार दिया तो उस जिसने सुरों को असुरों को मार दिया धनकासुर आदि नरकों को मार दिया तो उसके लिए हम यदि मर भी जाएं तो हमारे लिए वो नरक नरक नहीं बचेगा पैर पसार दिए नाराज जी तो चरण धोली कट्ठी करके पोटली बांधे अपने सिर पे रख के धन्य धन्य हो रहे जो अपने इष्ट के लिए जिसमें मन आसक्त है उसके लिए नरक में जाना है तो हम तैयार हैं। जो भी कुछ करना पड़े हम तैयार हैं। ऐसा व्यक्ति सचमुच रहस्य को समझने का अधिकारी हो जाता है वो जो साथ में है पटराणियां उनकी कोई कीमत नहीं है और ये जो दूर हैं गोपियां उनकी चरण रज की पोटली बांध नारद जी ने सिर पर रखी धन्य धन्य होते हुए आए द्वारका पहुंचे मिल गए चरण रच हाँ। भगवान ने गोपियों के तरफ नजर डालते कहा उनके पटराणियों के तरफ क्यों गोपियां कैसी पागल हैं नारद जी उनको समझाया नहीं कि नरक में जाना पड़ेगा नारद ने कहा मैंने तो बहुत उनको समझाया लेकिन उन्होंने कहा कि यदि भगवान की तो हमारे इष्ट की पीड़ा जाती है तो हम नरक में जाएंगे तो भी कोई हरकत नहीं एक बार नहीं हजार बार लाख बार रवरव नरक मिले तो हमें मंजूर है यदि एक क्षण के लिए भी हम उनके उपयोगी हो सकते हैं तो वो तो पटराणियों का तो सिर नीचे हो गया भगवान ने ओली अनुपात और ठीक हो गए ये शास्त्रों में जो आख्यन आते हैं उन आख्यानों से इतना तो जरूर लगता है कि जहां प्रेम है वहां कोई नेम नहीं जहा प्रेम है वहां शुद्धि अशुद्धि का भी ज्यादा नेम नहीं और जिसको भगवान अपना मानता है उसके अहंकार को और उसकी भ्रमणा को निवृत्त करने के लिए भगवान भक्त की चरण रज भी ले लेते भक्त मेरे शिरोमणि मैं भक्तन को दास उठ बंदरी बैठ बंदरी जैसे भगवान को नचाना चाहो ऐसे नाचने को भी तैयार है प्रेम में इतनी शक्ति होती लेकिन प्रेम करने वाला फिर अपनी डिमांड नहीं रखता प्रेमास्पद को हम कैसे अनुकूल हो ऐसा सोचता है ऐसे ही भगवान अर्जुन को प्रेम कर रहे हैं अर्जुन तो युद्ध में विजय होना चाहता था और युद्ध में हमारे मित्र और स्नेही न मरे और हमें राज मिल जाए भगवान का प्रेम था स्नेही और मित्र न मरे स्नेही और मित्र न मरे और फिर हमें राज्य मिल जाए उस आकांक्षा से तो भगवान का सहयोग क्या किन भगवान का प्रेम था तो अर्जुन को कैसे घुमा के बुझा के समझा के आत्मज्ञान के तरफ ले गए ओम ओम ओम ओम ओम ओम हो श्री राम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 अब दूसरा श्लोक चालू होता है ज्ञानम तेहम स्विज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषता यद् ज्ञातवा नेह अन्यत् अन्य ज्ञातव्यशिष मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता उदालक ऋषि का पुत्र पढ़ने गया 18 पुराण पढ़कर आया वेद की रचाएं उच्चारण करने की कला सीख कर आया बहुत कुछ पढ़कर आया जब पिता के पास पहुंचा पिता ने देखा कि कुछ अकड़ लेकर आया है उदालक ऋषि समझू थे उनके पास मास्टर की थी और इसके पास अनेक कुंजियां थी अट्ठारह पुराणों की कहानियां कथाएं थी कर्मकांड था होम हवन की तल जानता था ये सब कुछ जानता था लेकिन जिससे सब जाना जाता था उसको नहीं जानता था बाकी सब जानता था के खड़ा हो गया पिता समझ गए कि यह विद्या प्राप्त करके नहीं आया अविद्या की सूचना इकट्ठी करके आया मजे की बात है कि जो आदमी रहस्य समझ जाता है ना तो समझने वाला स्वयं नहीं बचता स्वयं भी रहस्यमय हो जाता है नानक के जीवन की कथा कहती है कि नानक जी नदी में गए और खो गए बाला मर्दाना भागे खबर की लोगों ने ढूंढा भागे रोने वालों ने रो लिया खुशी मनाने वालों ने मना लिया कि अच्छा हुआ और नानक जी उस सरिता से तीन दिन के बाद निकले और नानक जी का निकलना उनका पहला वचन है जप और जप में पहला वचन है एक ओंकार वो एक है ओमकार है अनाहत है वो अनध सुनो वाग्या सकल मनोरथ पूरे वो एक परमात्मा है अब उस एक को न जाना तो चित्त में मन में जितनी कल्पनाएं हैं किसी के मन की मास्टर के मन की अथवा इस जगत की जानकारी की जो कल्पना है वो मन में कल्पनाएं भरी जाती है बुद्धि में कल्पनाएं भरी जाती है और मन और बुद्धि में कल्पनाएं इतनी भर दी है कि मन बुद्धि इतना परेशान हो गया कि उनमें रखने की जगह नहीं नींद भी नहीं आती अब मन और बुद्धि को जहां से सत्ता आती उस सत्ता को न जानकर मन और बुद्धि में कल्पनाएं भर ली ये है अहिक ज्ञान और मन बुद्धि को जिससे सत्ता मिलती है उस चैतन्य को मय रूप में जिसने जान लिया वो हो गया परमार्थिक ज्ञान परमार्थिक ज्ञान को छोड़कर अहिक ज्ञान से वो अपनी खोपड़ी का टोपला भर के आया था उदालक ने पूछा कि बेटा तू पढ़ के आया हाँ पढ़ के आया हूं अब वो श्वेत केतु के मन में ऐसा रहा कि कुछ जानते नहीं जैसे आजकल के बच्चे थोड़ा पढ़ लेते ना तो माँ बाप को तो ऐसे लल्लू पंजू समझते धनेश खबर पड़े क्योंकि मम्मी या डैडी पड़े हुए सात माह और नौ माह और हम तो बीए हो गए हम तो बीएड हो गए हम तो एमए हो गए ऐसा भूत घुस जाता है लेकिन उनमें जितनी कुर्बानी है उनमें जितनी सहन शक्ति है उनमें जितनी उदारता है उनमें जितनी सरलता है क्या आज के बच्चों में ऐसी सरलता है जितनी हमारे मां बाप में थी उतनी हम में नहीं और जितनी हम में है उतनी हमारे बच्चों में नहीं दिख रही क्योंकि सूचनाएं का बोझा बढ़ गया श्री राम कल्पनाएं और सूचनाएं एकत्रित करके आदमी अहंकारी हो जाता है और सच्चा ज्ञान यदि अर्जित होता है तो आदमी का अहंकार गायब हो जाता है वो तो समझता कि जो कुछ जानकारी है इसकी कोई कीमत नहीं है सारी जानकारी रोटी कमाने की और इस शरीर को सुख दिलाने की आज का नॉलेज आज के सर्टिफिकेट आज का प्रमाण पत्र और आज की साइंस सब दौड़ धूप करने के बाद बहुत बहुत तो शरीर को रोटी कपड़ा मकान ऐहिक सुख में गरकाव करने के लिए है जिस शरीर को जला देने का है उसी शरीर को संभालने के लिए की पूरी साइंस है सारा निचोड़ बड़े से बड़े विज्ञानी को पकड़ लाओ अधिक से अधिक साइंटिस्टों को कट्ठा कर दो और उनसे तुम पूछो कि भगवान के भक्त अथवा सतगुरु के सत को ध्यान के समय जो सुख मिलता है वो क्या आज तक तुमको मिला है सत को जो शांति मिलती है आनंद मिलता है वो तुम्हारे इस विज्ञान के सब साधनों को जोड़ दिया जाए तब भी किसी आदमी को वो आनंद मिल सकता मैंने बात कही थी सुक्रात की सुक्रात को किसी धनी आदमी ने कहा मैं लाखों रुपए तुम्हारे लिए खर्च कर सकता हूं जितने डॉलर चाहिए मैं दे सकता हूं तुम चलो मेरे साथ स्टोर में जो ऐहिक सुविधाएं हैं जो शरीर के लिए चाहिए घर के लिए चाहिए फर्नीचर के लिए चाहिए ओढ़ने के लिए चाहिए बिछाने के लिए चाहिए पहनने के लिए चाहिए दिखाने के लिए चाहिए जो कुछ चाहिए चलो तो वहां तो बड़े बड़े स्टोर होते स्टोरों की बाजार भी होती है दो पांच सात दस स्टोर साथ में ऐसी बाजारें भी होती बढ़िया से बढ़िया स्टोरों में गए घूमे शुक्रात फिर बाहर निकले और खूब मजे से नाचे धनी आदमी को चिंता हो गई कि क्या हो गए पागल तो नहीं हो गए क्यों नाच रहे हो क्या क्या बात है बोले तुम इतने धन डॉलर कमाने के लिए परिश्रम करो ये डॉलर फिर कट्ठे करो फिर इन डॉलरों को खर्च करो इन रूपयों को और ये रूपये खर्च कर घर में सामान लाओ और इतना करने के बाद भी तुम सुखी होना चाहते हो तुम्हारे पास वो सुख नहीं जो मैं इनके बिना भी बढ़िया सुख ले रहा हूं उस बात पर मैं खुशियां मना रहा हूं तो भारत ने हमेशा ऐसे सुख के तरफ नजर रखी कि जिसको कोई बाह्य परिस्थिति की आवश्यकता नहीं जिस सुख के लिए बाहर की परिस्थितियों की गुलामी नहीं और जिस सुख के लिए भय नहीं और जिस सुख में किसी का शोषण न हो बाहर के सुख में तो कई का शोषण होकर केंद्रित होता है और सुख की वासना उस विषय की वासना होती है उतनी देर वो सुख होता है विषय मिल गया वासना निवृत्त हुई उस घड़ी भर के लिए सुख हुआ वासना दूसरी चालू हुई तो सुख गायब हो गया लेकिन अंदर का सुख जो है वस्तुओं को एकत्रित करके अथवा किसी को शोषण करके पत्नी बोलती है मैं पति को प्यार करती हूं पति में आसक्त हूं पति कहता है मैं पत्नी में आसक्त हूं श्री कृष्ण यदि आसक्ति बताते उसका अर्थ तुम जैसा पति पत्नी से घटित करते हो ऐसा अर्थ नहीं श्री कृष्ण बोलते मेरे में आसक्त मन हो तो जैसे पति में आसक्त पत्नी का मन है अथवा पत्नी का मन आसक्त पति में अथवा मित्र का मन आसक्त मित्र में है ऐसी आसक्ति नहीं ये लुंडी आसक्ति है टूकी आसक्ति है ये देह की और इस देह की आसक्तियां तो दूर होता है तो प्रेमी प्यारा लगता है और नजदीक होता है तो प्रेमी के दोष दिखते अब इसमें वो प्रेमी दूर होता है तो विरह होता और नजदीक होता है तो प्रेम करने वाला प्रेमी का स्वरूप बन जाता है इतना फर्क होता है बाहर का मित्र दूर होता है तो उसके लिए तड़प होती है और नजदीक आता है तो फिर घृणा आ जाती है और एक भीतर का प्रेमी में दूर होता है तो विरह होता है और नजदीक आता है तो घृणा नहीं होती नजदीक आता है तो अहम गुल मिलकर उस पर परमात्मा में विलय हो जाता है तो यहां कहते मैं मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित अब विज्ञान और ज्ञान में क्या है आत्मा के बारे में सुनना ज्ञान है आत्मा एक रस है अखंड है चैतन्य है शुद्ध है सब देवी देवता मनुष्य देव दानव गंधर्व किन्नर सब में सत्ता उसकी है ये हमने सुना चैतन्य मात्र है ये हमने सुना ये तो हुआ ज्ञान लेकिन उसको अपरोक्ष रूप से अनुभव किया उसको बोलते विज्ञान तो प्रश्न कह रहे हैं कि ज्ञान और विज्ञान मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व तो ज्ञान को विज्ञान सहित केवल तत्व तो ज्ञान नहीं विज्ञान सहित तत्व तो ज्ञान को पूर्णतया कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता उदालक पूछते हैं श्वेतकेतु को कि बेटा ऐसा कुछ तूने जाना है कि जिससे सब जाना जाए अठारह पुराण तो जानता हूं ओम हवन भी जानता हूं लेकिन ऐसा मैं नहीं जानता हूं जिससे सब जाना जाए तो पिता बोलते तो फिर तू क्या जानकर आया क्या पढ़कर आया मास्टर लोग जो जानते थे संस्कृत के विद्वान जो जानते थे सब पढ़ा दिया जाओ जांच करो ऐसा भी कुछ है जिससे जाना जाए जिसको जानने से सब जाना जाता है उस एक को जान कर आओ के तू तो वापस गया गुरुओं के पास मैं वर्षों तक आपके पास रहा आपने बहुत कुछ मुझे जानकारियां दी बहुत कुछ ज्ञान दिया लेकिन मेरे पिता कहते हैं कि ऐसा भी कुछ है कि जिस एक को जानने से सब जाना जाता है मास्टर कहते कि उसको तो तूने सुना ही नहीं उसको तो तूने पूछा ही नहीं और वो हमारे बच्चा भी नहीं हम तो अनेक जानकारियां दे सकते हैं अनेक जानकारियां जहां से आती है उसके विषय में तूने पूछा भी नहीं और हम ठीक से तुझे बता भी नहीं सकते तूने पूछा कि बारिश कैसे होती है हमने कहा कि सूरज तपता है स्टीम होती है और स्टीम आकाश में उड़ती है फिर बारिश होती है। गंगा समुद्र के तरफ क्यों भागती है क्यों ऊंचाई पर बहता है पानी और ऊंचाई के तरफ जाता है जो जहां से आता है वो वहीं भागता है ऐसे ही आदमी का वास्तविक स्वरूप जो है न सुख रूप है आपके मन की उत्पत्ति सुख स्वरूप परमात्मा से हुई है उसीलिए मन सुख की तरफ भागता है और सच्चा सुख जब तक नहीं मिलेगा तब तक बाहर की परिस्थितियां पैदा करके भागता रहेगा खैर उन गुरुओं को छान मारा श्वेत केतु नहीं जान पाए आखर विनम्र हुए जो जानकारी का अहंकार था मैं कुछ जानता हूं पुराण वेद शास्त्र जानता हूं ये जो अहम था उसका अहम मिट्टी में मिल गया बोला पिताजी अब आप ही वो बताओ जिसको जानने से सब जाना जाता है उदाल कृषि प्रसन्न हुए अहंकार निवृत्त होता है अथवा भी नम्रता होती है तभी ज्ञान सहित विज्ञान टपकता है ज्ञान तो ऐसे मिल सकता है लेकिन विज्ञान जो है तत्व ज्ञान का निष्ठा जो है वो तो बुद्ध पुरुषों के आगे हमारी विनम्रता होती है पहले के जमाने में सूफी संत तो, एक बात आप समझ लेना कि संसार को जानना हो तो आपको संशय करना पड़ेगा ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ वो कैसे हुआ और सत्य को जानना है तो आपको सतगुरुओं के वचन स्वीकार करने पड़ेगा संसार को जानना है तो संदेह चाहिए और सत्य को जाना जानना है तो स्वीकार चाहिए अब तुम गए मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति है और भगवान समझ के तुमने प्रणाम किए। विष्णु की मूर्ति है तो मैं वो माता चपिता तुम्हें वो तुमेव बंधु चाहणम तुम्हे वो तुम्हें ऐसा नहीं सोचोगे ये तो कुछ बोलते नहीं माता पिता कैसे हो सकते है ये तो जयपुर के साढ़े आठ हजार रूपये के आए हुए है ऐसा नहीं वहां तुम्हें संदेह नहीं करना होगा ये भगवान है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है की हुई है ये भगवान है इससे मेरा मंगल होगा इससे मेरा कल्याण होगा ये आपको मानना पड़ेगा गए अंबाजी अंबे माता लाखो आखो जाए मारा द्वारा दया करजे छोकर हाजू रात तो पड़ा अब वहाँ संदेह नहीं करेगा के माता जी को पुजारी न होम है home, home. वहां मान लेना है की माता की कृपा से छोकर नहाते धोते हो जाएंगे छोकर ऐसे हो जाएंगे तो धर्म में जो है तुम्हारा संदेह नहीं लेकिन तुम्हें स्वीकार करना पड़ता स्वीकार करते करते करते करते तुम एक ऐसी जगह पर आते हो कि तुम्हारी अपनी पकड़ जकड़ नहीं रहती और तुम स्वीकृति दे देते दे हो जब स्वीकृति दे देते दे हो तो ऐसी तुम्हारे में वो जो समझ है श्रद्धा का रूप ले लेती हो और श्रद्धा का रूप जब कोई सदगुरु के पास पहुंचता है तो फिर वो श्रद्धा के बल से तुम जो आज तक देखो मैं मान रहे थे ये भी तो पुतला है इस देह को मैं मान रहे थे मन में जो आता था वो मेरा मान रहे थे आंखों से जो दिखता था तो तुम बोलते मैं देखता हूँ कान से जो सुनाई पड़ता था तो तुम बोलते मैं सुनता हूँ नाक से जो सूंघते थे तो तुम बोलते मैं सुखता वो जो तुम्हारा मैं और मेरा मेरा नाक और मैं सुगने वाला मेरी आंख और मैं देखने वाला मेरा कान और मैं सुनने वाला मेरा पेट और मैं खाने वाला ये जो तुम्हारी सदियों की मान्यता है भ्रमण है अब ये स्वीकार के रास्ते तुम चले हो तो गुरु समझाएंगे की ये तुम नहीं करते हो तुम्हारे शरीर में आंखें और मन का मेल होकर दिखता है कान और मन का मेल होकर सुनाई पड़ता है इन सब को जो देखता है जो मन को देखता है जो बुद्धि के निर्णय को देखता है वो आत्मा तू है तत्व मान ले तो फिर तुम ये ऊंची बातें भी मानने लग जाते हो जब ऊंची बातें मानने लग जाते हो तो ऊंचे तत्व का साक्षात्कार हो जाता ये हुआ ज्ञान सहित विज्ञान अब मैं आत्मा हूं कैसे आत्मा हूं ऐसा प्रश्न पूछ सकते हो लेकिन तुम्हारे हृदय में यदि श्रद्धा है और स्वीकार करने की क्षमता है तो वो प्रश्न का उत्तर मिलेगा तो तुम्हारे हृदय में बैठेगा नहीं तो प्रश्नों के उत्तर कितने भी मिले ऐसा कोई शब्द नहीं जिसका प्रतिवाय हो ऐसा कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है जिसका तर्क करके तुम खंडन न करो तो सत्य तर्क से सिद्ध नहीं होता लेकिन सत्य तो सारे तर्क जिससे सिद्ध होते हैं अथवा सारे तर्क पैदा होकर जिसमें लीन हो जाते हैं वो सत्य स्वरूप परमात्मा तर्कों का विषय नहीं और मान लेने का विषय नहीं अपितु वो सब विषय उसी से उत्पन्न होते हैं उसी में लीन हो जाते हैं कि जब श्रद्धा होती है स्वीकार करने की क्षमता होती है ईश्वर में प्रीति होती है तो ईश्वर के समग्र स्वरूप को जान लेता आदमी नहीं तो क्या कि ईश्वर के एक एक खंड को आदमी पकड़ लेता है मेरा तो भगवान है झूलेलाल झूलेलाल ही भगवान है तो झूलेलाल झूलेलाल करेंगे तो आनंद आएगा और दूसरे किसी भगवान की जय कर दी तो मेरे मेरा आनंद गायब हो जाएगा अथवा तो मेरा तो इष्ट है राम जी अब राम जी की जाए हुई तो ठीक और कृष्ण के जी जाए हुई तो ना अब राम राम तत्व को जाना झूलेलाल तत्व को जाना कृष्ण तत्व को जाना तो पता चलेगा कि सत्ता एक है आकृति अनेक है सत्ता एक है रूप अनेक है जैसे तुम्हारे अंदर सत्ता एक है आंख देखती उसके रूप अनेक है सत्ता अंदर एक है कान सुनते शब्द उसके शब्द अनेक है गंध अनेक है लेकिन देखने की सत्ता एक जैसे तुम्हारे शरीर में सत्ता एक है ऐसे सबके शरीरों में सत्ता एक है मनुष्यों के शरीर में तो सत्ता एक हुई लेकिन उसी सत्ता से गाय की आंखें देखती जिसकी सत्ता से तुम देखते हो उसकी सत्ता से ही भैंस देखती है जिसकी सत्ता से तुम देखते हो हाँ भैंस की बुद्धि में तुम्हारी बुद्धि में गाय की बुद्धि में और भैंस की बुद्धि में फेर हो सकता है लेकिन सत्ता में फेर नहीं होता इस सत्ता का स्वरूप समझ में आ जाए सामान्य ज्ञान तो विशेष ज्ञान में विचित्रता होती है सामान्य ज्ञान में विचित्रता नहीं होती सामान्य ज्ञान सर्वत्र सम है एक जैसा है और वो सदा एक रस है उस एक रस को योगी जानकर निर्द्वंद होता है निशंक होता है और फिर उसका जीवन बड़ा रहस्यमय जीवन होता है अद्भुत जीवन होता है ऐसे पुरुष की तुलना तुम किससे करोगे अष्टावक्र कहते हैं तुलना के न जाए जिसने अपने आत्मा में विश्रांति पाली है जिसने उस रहस्य को जान लिया है ज्ञान और विज्ञान को समझ लिया है उसकी फिर तुलना किससे करोगे उसको तुम किससे मापोगे वो एकमेव अद्वितीय तत्व का साक्षात्कार किया हुआ जो पुरुष है जो योगी है योगी कहो भक्त कहो ज्ञानी कहो उस तत्व का साक्षात्कार करने के तीन रास्ते प्रचलित है भक्ति के द्वारा निष्काम कर्म के द्वारा कर्मयोग के द्वारा अर्थात योग भक्ति और ज्ञान ज्ञान भक्ति और योग कोई भक्ति प्रधान होता है तो भक्ति करते करते जैसे नरसी मेहता आत्मज्ञान को पहुंचे तो फिर नरसी मेहता ने कहा फिर नरसिंह मेहता ने कहा कि आत्म तत्व चिन्हियों नहीं त्या लगी साधना सर्वज उठी योग करते करते बुद्धि योग में स्थिर हो गई उस परमात्मा महिमा का स्वाद आने लगा बुद्धि में शांति सुख समर्थता आ गई फिर जब व्यवहार में आए तो भेद चालू हो जाएगा तो योग के द्वारा योग करते करते भी तत्व ज्ञान पाना तीसरा होता है सीधा रास्ता सब में वो है एक में सब सब में एक ऐसा विचार सुनते सुनते उन विचारों को दृढ़ करते करते आत्मज्ञान के रास्ते चल पड़े और ज्ञान सहित विज्ञान हो गया तो वो आदमी ज्ञान मार्ग से तत्व का परमात्मा का साक्षात्कार किया जब तक शरीर है चाहे भक्त हो चाहे योगी हो चाहे ज्ञानी हो शरीर है तो कभी हानि लाभ यश अपमान धन हानि पुत्र हानि अथवा पुत्र प्राप्ति आदि सब हो सकता है जैसे संसारी बोध है भक्त होगा तो बोलेगा भगवान जो कुछ करता है मेरे भले के लिए करता है भगवान का स्मरण करके मौज में रहेगा योगी होगा तो तुरंत में चला जाएगा और ज्ञानी होगा तो सब बोलेगा ये प्रकृति में हो रहा है मैं इसका दृष्टा साक्षी असंग हूँ असंग हूँ ये भी प्रारंभिक ज्ञानी है यदि पूर्ण हो गया तो असंग हूँ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुरंत अपना शंकर असहज स्वरूप संभारा लागी समाधि अखंड अपारा पार्वती जी को कहा कि राम जी की परीक्षा मत लेना और पार्वती ब सीता बनकर चली गई राम जी के आगे राम जी ने ऐसा नहीं कहा कि सीता इधर आओ अथवा पार्वती नहीं राम जी ने कहा कि मेरे पिताजी कहा है माता कहते है तो सीता का वेश है सीता के वेश को माता जी कहते हैं तो वही अच्छा नहीं लगता और सीता को के बुलाते तो धोखा है